नमस्कार, मुस्कुरातेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बी के राजेंद्र पाल योगी जी जो योगाचार्य हैं और बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में और योग के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और 80 साल के होने के बावजूद भी योग के सारे आसन वो आसानी से कर लेते हैं अभी भी हेल्दी वेल्दी और एंग एक्टिव है तो बहुत ही खुशी होगी जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे राजेंद्र योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर कैसे हैं आप सर मैं बहुत बढ़िया जी, जी जी जी अच्छा लगा सर आपके पास <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपने बारे में सुनकर आपके बारे में सुनकर हमें बहुत खुशी हुई तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताबंदुओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा और बातें बताएंगे ठीक है जी सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते मैं डॉक्टर राजेंद्र योगी सैंतीस साल से योग नेचुरोपैथी पर काम कर रहा हूँ मैं हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करता हूँ जैसे योग में आज 21 जून को हमने योग मनाया और योग में हमने बहुत सारे प्रोग्राम दिए मधुमन बाबा की धरती पर आके बड़ा अच्छा लगा और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि हमारा जीवन ना जीवन इसको जीवन को शैली से जोड़ दो और जब जीवन शैली सीख जाओगे ना तो आप कभी बीमार हो नहीं पाओगे जैसे एक नारा है योग का नारा वन हेल्थ और वन अर्थ भाई एक भूमि और एक स्वास्थ्य ये एक स्वास्थ्य एक भूमि है क्या ये क्या है ये है वसुद है लाखों वर्ष से ये नारा चलता आ रहा है और हमारा देश सक्षम है इसको बनाने में अब बागवान का जो भी काम हो होने जा रहा है बाबा बार बार कहते हैं एवर हेल्दी रहो एवर वेल्दी रहो एवर रेडी रहो और एक सेकंड का बाबा ने बताया एक सेकंड में सब कुछ हो सकता है इस करके अपनी प्रैक्टिस इतनी हो इतनी प्रैक्टिस हो कि बस आपका बाल बांका ना हो सके और मैं तो आपको दावे से कहूँगा ये योग क्या है एक योग है एक योगा है योग क्या है परम परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना और योगा क्या है हमारी बॉडी है ना इसकी देखो हमारा ब्रेन से पहले आजकल बीमारियां होती हैं ब्रेन से पहले बीमारियां कहाँ होती थी शरीर से पहले ओनली फिजिकल बीमारियां होती थी क्योंकि ज़्यादा काम कर लेते थे कम काम कर लेते थे जो भी है ज़्यादा ना खाना पचाना पचा सक सकना बीमारी हो जाना और आज क्या है हमने इतना काम ख़राब खर, कर दिया है क्योंकि विचार ही हमारे इतने ख़राब हो गए हैं गलत हो गए हैं हम क्या करते हैं इन भौतिकवादी चीज़ों में फंस के रह गए हैं जबकि काम क्या था हमारा परमपिता परमात्मा ने कहा था जब हम पैदा हुए तो हम अपनी मां की गर्भ जेल में थे ये सबको पता है और गर्भ जेल से निकले कैसे जब आप 9 महीने के हुए तो आपने परमात्मा से बोला कि दाता मैं अभी 9 महीने का हो गया हूँ मुझे इस दीन दुनिया को देखने दो और आपको पता है जो हम परम परमात्मा को जो हम जन है ना हम लोग जो प्राणी है कौन प्राणी तो जारो सोम है नहीं चीटी से लेकर हाथी तक पर जो मनुष्य है ना मनुष्य के बच्चे को बहुत प्यार किया दाता ने और इतना बढ़िया बनाया इतना बढ़िया बनाया और ये बोला कि बच्चे तेरी 25 साल की उम्र है जाओ इस धरती पर सेवा करो सेवा करके आओ 25 साल उम्र दी थी और जब उम्र बाँट रहा था तो मैं आपकी कहानी सुनाता हूँ बड़ा अच्छा लगेगा आपको जी। तो जब उन्होंने कहा बेटा तुझे ये ये मिलेगा और सभी प्राणियों को भी वहाँ पर छोटे चीटी से लेकर हाथी तक सब बैठे हुए थे जब परमात्मा कहने लगे और गोद में बैठा रखा था उन्होंने आपको गोद में जैसे आज भी कहता है मीठे बच्चे प्यारे बच्चे पता नहीं क्या क्या बाबा कहता है एक बार तो बाबा कहता है बच्चे अगर थक गए तो मैं पैर दबा दूँ कलेजा फट के बाहर आता है बस मैं ज्यादा बीके भाइयों से ज्यादा नहीं कहने पाऊंगा मैं थोड़ा सा ही कहने पाऊंगा कि बस आज नहीं तो कभी नहीं अभी जो समय है ना ये समय जा रहा है दादी जानकी जी कहा करते हैं कर सको तो कर लो नहीं तो वक्त जा रहा है तो इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए तो परमपिता परमात्मा ने बोला ठीक है बच्चे मैं आपको पैदा करता हूँ मेरी दो बात मानना दो बात बोला था क्या एक तो तू तो स्वस्थ रहना बोला हाँ दाता स्वस्थ रहूँगा बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है कि वायदा क्या था भगवान से और दूसरा कहा था मेरा नाम लेना मुझे याद करना बोला दाता ये कोई काम है ये तो दो काम है सो बताओ पर दाता ने कहा था परमपिता परमात्मा ने बाप सही बाबा ने बोला था कि बच्चे दो ही काम कर देना बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए बाकी सारे काम मैं करूँगा दो काम तू करना उस समय तो हमारा बिल्कुल क्या है एकदम से वायदा करके हम इस संसार में आ गए थे जब ही संसार में आए तो दाता ने बोला भाई मैं आप बीमार भी हो गए कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो मकी तीन गुना आपको दवाई भी भेज रहा हूँ तो मेरी बहनों मेरी भाइयों मैं बताता हूँ कि जड़ी बूटियाँ पहले बोला करती थी घास बोलती थी पेड़ बोलते थे चीटी बोलती थी सांप बोलते थे सभी बोला करते थे तो जब पनपिता परमात्मा से पच्चीस साल उम्र ले आए थे ना तो इसने क्या बोला हमने क्या बोला हम हाँ मनुष्य है ना नहीं वही तो सौ साल उम्र चाहिए जी अभी सौ कहाँ से दूँ मैंने तो सब बांट दी मैंने तो हमने तो कहा मुझे नहीं पता क्योंकि प्यारा बेटा अभी अपने पिता से कर रही जिद तो साथ में बैल बैठा था बैल कहना मेरी पचास साल उम्र दी है दाता मेरी पच्चीस साल कम कर दो मेरी पच्चीस साल उम्र किनको दे दो और हम पच्चीस साल बैल की उम्र ले आ गए फिर भी पेट नहीं भरा के तेना पचास साल नहीं और ज़्यादा दो जी साथ में जो ना एक कुत्ता बैठा था जी मेरी पचास साल उम्र दी आपने आप मेरे की पचास साल की ज़रूरत नहीं है मेरे को तो क्या है भाई मैंने वफ़ादारी करनी है मैंने अपने मालिक की सेवा करनी है पर मेरे को तो लोगों ने क्या ईटे मारनी है डंडे मारने भगा देना है रोटी देनी, देनी देनी नहीं देनी नहीं देनी मैं पच्चीस साल तक सेवा कर लूँगा मेरी भी दे लो पच्चीस उनकी लेगा पचहत्तर फिर भी नहीं भरा फिर भी कहने लगा और दो दाता उल्लू बैठा था, था, था उल्लू की पचास साल उम्र थी बहनों भाई होल्लू की पचास पच्चीस साल उसकी भी लेके आ गया सौ साल की उम्र लेके आया था काम क्या किया अब आपके सामने बाबा क्या कहता है पवित्र बनो योगी बनो बोलते हैं ना बने क्या आज तक याद भी नहीं रही केवल एक ही बात कहता है याद करो बस मेरी याद में रहो बच्चों में तुम्हारी सोच में ही लूंगा जो तुम्हारा काम मैं कर दूंगा बाकी मेरी मेरी तुम याद रखो बस पर हम क्या करें इन भौतिकवादी चीजों में बस फंस के इतने रह गए बस उसका मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा आपको बहुत बढ़िया से पता है बस इस रुपये पैसे में फंस के हम रह गए हमने करना क्या था इससे दूर रहना था और बाबा की याद करनी थी केवल और जो आज भी बाबा बार बार कहता है देखो आपने जाना तो है स्वर्ग में कुछ लोग जाएंगे सिलेक्टेड ये हकीकत है सच्चाई है और बाबा कहता है भाई प्यार से मानोगे तो ठीक है मेरे बच्चे तो हो ना नहीं प्यार से मानोगे डंडे लगेंगे तो डंडे खा के पवित्र बनोगे क्या तो मैं चाहूँगा कि पवित्रता को अभी आज ही अपनाओ ताकि आपकी दिनचर्या बढ़िया सी हो सके सुनो हाँ तो मैं कह रहा था तुम तो स्वस्थ क्यों नहीं रह पाए हम स्वस्थ यूँ नहीं रह पाए ये दोनों काम भूल गए ना तो हमने अपने बाबा को परमपिता परमात्मा को याद किया और ना ही हमने स्वस्थ रह पाए हमने पेट का क्या बना दिया पेट का हमने क्या कितना बड़ा छोटा सा पेट होता है बना क्या दिया हमने पेट का कमरा बना दिया अरे कमर छोटी सी कमर होनी चाहिए अब छोटी सी कमर की बजाय क्या है लोगों के क्या है पूरा कमरा बन गया पेट का जाना ढोल बना दिया उसको उसने क्या डालोगे आप दो रोटी तो खानी है बट दो रोटी खाओगे चर्बी बढ़ेगी ना जाने उल्टी सीढ़ी क्या क्या चीज़ें खाएंगे इनको कम करके इसको जानो स्वयं को जानो और स्वयं को जानने का मैं तरीका छोटा सा बताता हूँ देखिए भाईओ छोटा सा तरीका अंदर जाओ अंतर्मुखी हो जाओ बस जिस दिन अंतर्मुखी होना आपको आ गया तो स्वयं को जान पाओगे और जब स्वयं को जान पाओगे तो तुम अपने आप को स्वस्थ भी कर पाओगे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें स्वस्थ कर दे कब पेट कैसे कब घटेगा वेट कब घटेगा जो ना जब आपका पेट नहीं घटेगा तो वेट भी नहीं घटेगा और वेट और पेट दोनों की जिम्मेवारी क्या है आपके घुटनों पर आज क्या है घुटनों पर दर्द दुनिया भर का साइटिका इधर से हमारी कमर दर्द पैल्विक पोर्सन कैल्विक पोर्सन सब खत्म पहली पोर्सन हमारा नाभि से नीचे होता है कैल्विक पोर्सन हमारी गर्दन के पास होता है किसी को देख लो कौन, कौन सही है किसी को सर्वाइकल है किसी को फ्रीजन शोल्डर है कहीं कि किसी घुटनों में दर्द है किसी जोड़ों में दर्द है पता है नहीं क्या क्या कैंसर तक की बीमारी हो लो कैंसर क्या था कुछ भी नहीं है ये आज कुछ दिन पहले कैंसर सुना होगा आपने से पहले सुना भी नहीं था इस करके याद में रहने से नब्बे परसेंट तो वैसे ठीक हो गई अब रह 10 परसेंट अब 10 परसेंट कहेंगे सर 10 परसेंट में क्या आ जाती है भाई अचानक मान लो भाई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है हो सकता है इसमें सर्जरी आती है 10 परसेंट में जो उसमें थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं कोई बात नहीं मैं विरोधी नहीं हूं, पर विरोधी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये दस से पहले नब्बे तो ठीक करो अगर वो नब्बे ठीक हो गए तो अपने आप आपका वैसे मस्तिष्क ठीक होगा जब आपका मतलब कथनी और करनी कथनी करनी दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो मन तो अपने आप ठीक हो जाएगा ठीक है मनसा वाचा कर्मणा बाबा कहते हैं बढ़िया बनो बस एक ही बात टट लगाए रहते हैं बाबा के अंदर कशक है टीस है कि मेरी बच्चे बढ़िया से बढ़िया बने और इस संसार के अंदर परिवर्तन कर दे उन्हें कब लाओगे परिवर्तन अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा परिवर्तन तब आएगा जब हमारी बीके भाई बहन सभी एक होकर सुनो लोग तो पता नहीं क्या क्या फैलाते हैं जो आप डीलाइट फिल्म हमने कल देखी थी बड़ा अच्छा लगा दिलाइट फिल्म जो ना, आप देखोगे क्या क्या विघ्न नहीं आते क्या क्या अनेक विघ्न आते हैं उन विघ्नों से घबराओगे तो जीवन ऐसी थोड़ी चलेगा जीवन लंबा है जीवन को सही बढ़िया बनाने के लिए स्वस्थ बनाने के लिए बाबा को याद करो और उसकी याद में खाना पीना थोड़ा सा ठीक करो थोड़ा सा ठीक तो आप स्वस्थ रह पाओगे ओम शांति ओम शांति बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया डॉक्टर राजेंद्र जी आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लगा है और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको फिर से एक बार और खाने में एक छोटा सा क्या परिवर्तन करना है वो इतना बता दीजिए ताकि वो समझ जाए कि हमें डाइट में ये चीज़ें करनी है हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा रमेश भाई ने खाना खाना को अगर मैं काट दूँ खाओ प्लस ना मीट मीन्स डोंट ईट खाओ नहीं आप खाओ नहीं तो क्या करोगे मर जाओगे पर खाना कितना है हम यहाँ तो गले तक तो भर लेते हैं हम क्या करते हैं मान लो मेरे बेटे की आज शादी है और मैं इनविटेशन सबको भेजूँ तो सबको पता है भाई डॉक्टर के बेटे की शादी आदि है भाई आज खा पी लो मैंने छप्पन तरह का भोजन बना रखा है मैं मना करने थोड़ी जाऊंगा तो तुम सब चीज़ खाओगे दोनों सब चीज़ें खाओगे तो क्या होोगे पेट को सब्ज़ी मंडी बनाओगे अब सब्ज़ी मंडी बनाओगे तो सब्ज़ी मंडी में क्या होता कचरा पड़ा होता है वहाँ अब देखो सब सब्जियाँ गली सड़ी और ना जाने क्या क्या अंदर वो सारी सड़कें जो न जैसे आप सब्जी मंडी के अंदर जाओगे जो सब्जियां गली सड़ी है ना वो पेट के अंदर वही बनेंगी ये तो इसके लिए क्या खाओ आप आप सुबह सुबह दिनचर्या शुरू किससे करो सूरज से जब हमारा सूर्य निकलता है हमारी दिनचर्या शुरू होती है रमेश भाई और जब सूर्य छिप जाता है हमारी दिनचर्या खत्म हो जाती है मैं तो ओम शांति सेंटर में बहुत जगह जाता हूँ मैं लेक्चर देने के लिए ममाडे में पीछे गया था मैं में गया था बनाने के लिए और मैं चीफ गेस्ट गया था वहां पर वहां भी मैंने बोला था भाई तुम भोजन को सही करो और ये जो भोग है ना भोग और भोग में रोग छिपा हुआ भाइयों भोग ही रोग है ये तो बार बार कहते हैं बाबा का भोग है बाबा का भोग है नहीं अरे बाबा का भोग है बाबा कब कह रहा है, है तू तो इतना सारा खा के जा अगर बा, मान लो बाबा का भोग है मीठा है आपको शुगर है तो का खाते हो भाई जब आप ये खाओगे बाबा ने ये थोड़ा कहा भाई ये खाइए ना खाइए ठीक है भोग बनाएं आप अपना देखो ना मेरा कहाँ तक मेरा सेटलमेंट हो सकती है कहाँ तक मैं इसको पचा सकता हूँ और मैं योग्य आदमी हूँ आप मुझे खिलाओ एक रोटी में बहुत सारा घी खिला दो मैं पचा लूंगा आप शायद एक गिलास दूध का नहीं पचा पाओ इस करके आप भोजन से पहले क्या करना जितना आपका वेट उतनी ग्राम आपकी कच्ची सब्जियाँ उसमें कच्ची सब्जियों में फल भी आ गई सर और वो क्या सीजनल रीजनल एंड ओरिजनल तीन शब्द याद रखना सीजनल रीजनल एंड ओरिजिनल जब ये तीन शब्द आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो क्या है रीजन जिस रीजन में आप रहते हो सीजन जिस सीजन के फल हो ओरिजिनल जो वो पक्के में हो। वो ना पके हों तो दुनिया भर का कार्बाइड से जो पके हुए हैं जन जब कार्बाइड से पके होंगे तो क्या होगा हमारी पूरी पैंक्रिया का नाश कर देंगे वो जन वो पेड़ पे पके हुए होने चाहिए और कौन सी फल और सब्जियां बता देता हूं तीन रंग बताता हूं बॉडी के अंदर सबसे ज़रूरी है हरा लाल और पीला इसमें आपकी हरी सब्जियाँ भी आ गई और आपके फ्रूट्स भी आ गए तो भाई और बहनों इसमें जितना आपका वेट उतना ग्राम आपकी ये तीनों रंग की सब्जियाँ अच्छा तीनों रंग की सब्ज़ियाँ ना मिलें कोई बात नहीं आज दो रंग की मिलेंगी कल दो रंग की अगले दिन खा लेना अगले दिन की फिर दूसरे रंग की कभी तो मिलेंगी आपको एक सप्ताह के अंदर इसको रूटीन सा बना लेना और सब्जी में क्या करना चटनी बनाना किसकी धनिया पुदीना मरुआ ये पत्तों की अगर सब्जी बनाई आपने बाकी मेथी है सैजन है दुनिया का सबसे बढ़िया सब्जी सैजन दुनिया की सीजन के कई पत्तियाँ मिल जाएँ भाई और बहनों जो गेहूँ खाओगे ना गेहूँ मैं दस साल से बोल रहा हूँ गेहूँ बंद करो गेहूँ बंद करो अकेला गेहूँ नहीं अब बाबा के घर में हम आते हैं हम पांच पांच चार चार दिन रुकते हैं न जान क्या क्या खा के चले जाते हैं इन्होंने और डींगे मारेंगे मैं पाँच दिया है मैं दो दिया तो एक अरे एक का तो कमरा था वहाँ पर एक से कम कमरा ना मिले जिस कमरे में तुम रुके हुए थे जो ना पर क्या है हम वो नहीं सोचते हम केवल ये के अरे वो गा गाना तो सबसे बड़ी बात है तो गाना नहीं जो भी अपने शरीर के लिए आप उचित समझो वो खाना दिन छपने बाद खाना नहीं और दिन निकलने के बाद शुरू कर देना है। और सुबह का नाश्ता किस टाइम बता देता हूँ साढ़े नौ से साढ़े दस ये राइट टाइम है राइट फिक्स टाइम है अब खाओगे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे और इस टाइम भी दो दो तीन तीन बार खा लेते हैं नाश्ता ऑर्डर करेंगे नाश्ता तो नाश करने वाला होता है बजाय नाश्ता के नाश्ता स्किप करो उसके बाद नाश्ते के बाद लंच और ब्रंस दोनों इकट्ठा करो और रात को दिन छपने से पहले पहले या दिन छिपने के आधा घंटे तक रिलैक्सेशन है अदरवाइज नहीं अब खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे एक रोग बनोगे नेक बनोगे इस करके रोग योग अपनाओ और रोगों को दूर भगाओ ओम शांति चलिए डॉक्टर राजेंद्र जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया वोग ही रोग है इसलिए हमारा जो खाना है उसको हमें जो है ठीक करना है बदलना कुछ भी नहीं सवेरे नाश्ता आप करते ही हैं तो साढ़े नौ से दस के बीच में कर ले और शाम सूर्यास्त से पहले खाना खा ले और जो जितना आपका वजन है उस वेट का उस वज़न का आपको सलाद खाना है हरा लाल और पीला तीन रंग के आपको चीज़ें बताई हैं तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे तो सभी स्वस्थ रहें निरोगी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ फिर एक बार डॉक्टर राजेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सबकी मंगल स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए लेते हैं इजाज़त मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खबा गणेशा जय हिंद जय भारत ओम तो शांति सुनते रहो मुस्कुर